निर्वे कारीगर क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होकर राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्ध के लिए समुद्र के छोर तक जावें आवें तो बहुत उत्तमोतम धन को प्राप्त होवें इस विषय का उत्तर अगले मंत्र में दिया है भावार्थ ही सवारी पर चलने वाले मनुष्यों तुम दिशाओं के जानने वाले चुंबक ध्रुव यंत्र और सूर्यादि कारण से दिशाओं को जान यानों को चलाया और ठहराया भी करो जिससे भ्रांत में पड़कर अन्यत्र गमन ना करो अर्थात जहां जाना चाहते हो ठीक वहीं पहुंचो भटकना ना हो फिर उस उत्तर का उपदेश अगले मंत्र में दिया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र आने जाने के लिए सीधे और शुद्ध मार्गों को रच और विमानादि यानों से इच्छा पूर्वक गमन करके नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करें फिर सभा और सेनापति अश्वियों से क्या पाना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी विद्वानों से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किए बिना सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इससे उसका खोज नित्य करना चाहिए फिर वे अश्विनो कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ही मनुष्यों तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के निवास और विद्या प्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं वैसे तुम भी उनको बहुत सुख प्राप्त कराओ इन अश्विनों से क्या प्राप्त करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजा प्रजा जनो को चाहिए की परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके सदा सबके उपकार में यत्न किया करें फिर वे अश्वनो हम लोगों के लिए क्या-क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो सभा और सेनापति आदि राजपुरुष प्रीति और विनय से प्रजा की पालन करें तो प्रजा भी उनकी रक्षा अच्छे प्रकार करें इस सुक्त में उषा और अश्वियों का प्रत्यक्षार्थ वर्णन किया है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 35वां वर्ग 46वां सुक्त और तीसरा अध्याय समाप्त हुआ अथ चतुर्थाध्याय आरंभः इसके आगे चौथे अध्याय के भाष्य का आरंभ है उसके पहले मंत्र में औषधियों से क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थक सभा के अध्यक्ष आदि सदा औषधियों के सेवन से अच्छे प्रकार बलवान होकर प्रजा की शोभाओं को बढ़ावें उनसे सिद्ध किए हुए यानों से क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थक यहां वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्य को योग्य है कि विद्वानों के संग से पदार्थ विज्ञान पूर्वक यज्ञ और शिल्प विद्या के हस्त क्रिया को साक्षात्कार करके व्यवहार कार्यों को सिद्ध करें फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ यहां वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे वायु से सूर्य चंद्रमा के पुष्टि और अंधेरे का नाश होता है वैसे ही सेना के पत्नियों से प्रजास्थ प्राणियों की संतुष्ट दुखों का नाश और धन की वृद्धि होती है भावार्थ जो मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या सीख यान रच और उसमें जल आदि युक्त करके शीघ्र जाने आने के लिए समर्थ होते हैं वैसे अन्य उपाय से नहीं इसलिए उसमें परिश्रम अवश्य करें फिर वे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सभा और सेना के प्रतिराज पुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें यहां पहला वर्ग समाप्त हुआ फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि सेना और प्रजा के अर्थ नाना प्रकार का धन और समुद्रात के पार जाने के लिए विमान आदि यान रचकर सब प्रकार सुख की उन्नति करें फिर वे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राज्यसभा के प्रति जिस सवारी से अंतरिक्ष मार्ग से देशांतर जाने में समर्थ होवें उसको प्रयत्न से बनावें फिर वह किस हेतु वाले हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि आपस में उत्तम पदार्थों को ले देकर सुखी हों फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुष जैसे अपने हित के लिए प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिए भी प्रयत्न करें फिर उनके प्रति प्रजाजन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राज प्रजाजनों को चाहिए कि विद्वानों की सभा में जाकर नित्य उपदेश सुनें जिससे सब करने और ना करने योग्य विषयों का बोध हो यहां राजा और प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह दूसरा वर्ग और 47वां सुक्त समाप्त हुआ अब 48वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में उषा के समान पुत्रियों के गुण होने चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ यहां वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे कोई स्वामी वृक्त को वा वृक्त स्वामी को सचेत कर व्यवहारों में प्रेरणा करता है और जैसे उषा अर्थात प्रातः काल की वेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्त कर बड़े-बड़े पदार्थ समूह वा सुख से युक्त कर आनंदित तथा सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त कर आरामस्थ करती है वैसे ही माता-पिता विद्या और अच्छी शिक्षा आदि व्यवहारों से अपनी कन्याओं को प्रेरणा करें फिर वह उषा कैसी और क्या करती है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अच्छी शोभायान उषा सब प्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियां अपने पतिओं को निरंतर सुख दिया करें फिर वह कैसी हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा लंकार है जिसको अपने समान विदुशी और सर्बथा अनुकूल इस्त्री मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है और नहीं जो प्रभात समय में योगा भ्यास करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य एकांत पवित्र निरुपद्रव देश में स्थित होकर यमादि संयमान्त उपासना के नौ अंगों का अभ्यास करते हैं वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी आप और सिद्ध होते हैं और जो इनका संग और सेवा करते हैं वे भी शुद्ध अंतःकरण हो के आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते हैं फिर वह उषा क्या करती है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ जैसे प्रातः काल की वेला निर्मल तथा सब प्रकार के सुख की देने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिए फिर वह कैसी हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं वैसे उषा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है जैसे वह दिन को उत्पन्न और सब प्राणियों को उठाकर अपने अपने व्यवहार में प्रवर्तमान कर रात को निवृत्त करती और दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे ही सब स्त्रियों को भी होना चाहिए फिर उषा के समान स्त्रियां हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे प्रतिव्रता स्त्रियां नियम से अपने पतिओं की सेवा करती हैं जैसे ऊसा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है वैसे दूरस्थ कन्या पुत्रों का युवा अवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिए जिससे दूर देश में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े जैसे निकटस्थों का विवाह दुखदायक होता है वैसे ही दूरस्थों का विवाह आनंदप्रद होता है फिर वह कैसी हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सती स्त्री विघ्नों को दूर कर कर्तव्य कर्मों को सिद्ध करती हैं वैसी ही उषा डाकू चोर शत्रु आदि को दूर कर कार्य के सिद्ध कराने वाली होती है फिर वह कैसी हो के क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे विदुषी धार्मिक कन्या माता और पिता दोनों के कुलों को उज्जवल करती है वैसे उषा स्थूल सूक्ष्म और बड़ी छोटी दोनों तरह की वस्तुओं को प्रकाशित करती है